तो जैसे कि आज 13 जून 2013 दिन गुरुवार है आज सबका आश्रम में स्वागत है और जैसे हमारा चर्चा अब परमार्थ सार पर केंद्रित है तो उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपन एक प्रश्न पिछली बार किसी ने पूछा था कि आधार आधारकारिका के मूल लेखक कौन थे तो पता नहीं किनने पूछा था आपने किसी ने, ने पूछा था तो इसके मूल लेखक शेष मुनि नाम के या अनंतनाथ उनका अनंतनाथ भी नाम था या उनका नाम शेष मुनि भी था वो काफी पुराने समय से ये आधार का चली आ रही थी उसको परमार्थ सार भी बोलते हैं और अभिनव गुप्त पदाचार्य ने उसे अपने शिवशास्त्र के अनुकूल उसको उसकी व्याख्या करी जैसे आपने देखा श्रीमद भगवत गीता की भी कई व्याख्याएं उपलब्ध हैं है ना हर आचार्य हर मुनि अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करता है और आदिशंकराचार्य ने भी व्याख्या करी उसका नाम शंकर भाष्य गीता है इसका नाम उन्होंने व्याख्या अलग करी है हर परंपरा के लोगों ने इस पर कुछ ना कुछ अपनी चर्चा करी है अपनी व्याख्या करी ऐसी ही एक व्याख्या अभिनव गुप्त पादाचार्य ने इस पर करी हालांकि उनका अधिकतर जो ग्रंथ है वो मौलिक ग्रंथ है वो तो स्वयं लिखते थे लेकिन उनको ये आधार कार्य का इतनी अच्छी लगी इसके ऊपर उन्होंने अपनी व्याख्या लिख दी है तो इस आधार आधारकारिका को या परमार्थ सार को अपन पिछले हफ्ते शुरू कर चुके हैं उसको संक्षेप में जो शुरुआत के हैं विषय उनको लेके फिर और आगे बढ़ते हैं अपन तो इसमें जो जैसे कि अपन फिर पुनः उस चीज को दोहराते हैं कि हर आध्यात्मिक शास्त्र का जो पहला सूत्र होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है वो उद्देश होता है इसके अंदर भी जैसे कि हमने शिव सूत्र में पढ़ा था चैतन्य महात्मा ईसावास्त्य उपनिषद बोलती है ईसावास सेदम सर्वम यत किंच जगत जगर्ते त्याम जगत तेन त्यकतेम भुंजित हम आग्रत जब जी साहब बोलते हैं एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्बहु निर्वेर अकाल मूरति इस तरह हर शास्त्र का जो पहला सूत्र है वो उस शास्त्र का पूरा अपने गर्व में छिपाया होता पूरा अर्थ पूरा द्देश उसकी पूरी कथा उसमें अपने गर्भ में छिपा होता अगर उसको पहला सूत्र को हम समझ लें तो अधिकतर हमको पूरे शास्त्र को समझने में आसानी हो जाती है। इस स्पंदकारिका में वैसे ही था सबसे पहले हमने कहा था हमारा टारगेट क्या है वो था क्या था यस उन्मेश निमेशाभ्याम जगत प्रलयोदेव तम शक्ति चक्र विभो प्रभोम शंकर अपन कई बार उसको धोरा चुके हैं कई बार पढ़ चुके हम स्पंदिका का पहला सूत्र इसी तरह यहां पर भी जो पहला सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है परम परस्थम गहनादनाद एकम विशिष्टम बहुदा गुहास परम जो सर्वतम है जो उससे विशिष्ट कुछ नहीं है एक अपर होता है शब्द एक होता है पर पर हमेशा ईश्वर के लिए होता है सर्वोच्च शक्ति के लिए अपर का मतलब होता है जो नीचे उतर चुका है संसार की निर्माण की क्रिया में तो नीचे उतर ये भी ईश्वर है ये आप बस समझिए दीवार भी ईश्वर है चटाई भी ईश्वर है और हम सब भी है ना क्योंकि उससे अलग कुछ भी नहीं है हम उस कार के पुर्जे हैं जो चल रही है हम अपने आप को उससे अलग करके नहीं देख सकते उन लुकर नहीं हो सकते हम देखे वो संसार कैसे चल रहा है भगवान भी ऐसा ऊपर बैठा और नीचे देख रहा है कि संसार ऐसा नहीं है बल्कि हम सब उस एक सिस्टम के हिस्से हैं। हमारे बगैर यह सिस्टम अधूरा है एक भी चीज इसमें से अलग हो गई तो सिस्टम वैसा नहीं होगा जैसा है इसलिए संसार जो है पूर्ण एक यूनिवर्सल एनिमल है या पूर्ण ब्रह्मांड एक जीव है ब्रह्मांड जीव है जिसके अंदर हर हिस्सा महत्वपूर्ण है इसलिए हम अपने आप को कम महत्वहीन या महत्व कम महत्व समझे महत्वहीन ना समझें हम अपने आप में उतने महत्वपूर्ण है जितना कि कुछ और इसलिए अब जैसे ही संसार बनाने की क्रिया में जब वो नीचे उतरित होता है वो सर्वोच्च स्थिति से नीचे उतरता है तो वह अपरिस्थिति में आ जाता है वो सर्वोच्च स्थिति में वो परिस्थिति में होता है तो परम परस्थम अब काय से परिस्थित है वो गहनाद गहन का मतलब होता है माया वो माया से परिस्थित है अरे बावजूद इसके कि वो माया भी उसी ने बनाई है और माया से आच्छादित जीव भी उसी ने बनाए हैं बल्कि उसने खुद को उस रूप में ढाला है हम ये नहीं कह सकते कि भगवान ने किताब बनाई कि भगवान ने आश्रम बनाया कि भगवान ने हमको बनाया बल्कि भगवान ही है जो कुछ ये दिखाई दे रहा है उसने अपने आप को इस रूप में ढाल दिया है क्योंकि वो बनाना था कहा से उसके पास वो बनाने का साधन लाता कहां से अगर उसको धरती बनानी थी तो कहीं से मिट्टी बुला नहीं सकता था कहां से बुलाता वो उसके सिवा कोई था ही नहीं ना दूसरा तो उसने अपने आप को इस रूप में ढाला है इस सबके बावजूद वो इन सबसे परे माया से परे स्थित है माया हमारे सामने अच्छा दिन कर चुकी है क्योंकि हम अपने आप का स्वरूप भूल चुके हैं जैसे तीन मल हैं या तीन अज्ञान हैं, मूल अज्ञान है आणोमल कार्ममल और माई मल जैसे अपन अभी भी और चर्चा करेंगे उन पर तो उनके कारण हम अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं लेकिन उस सबके बावजूद जिस मूल अस्तित्व ने जिसको हम यहां पर शिव बोलते हैं इस संसार को बनाया उसके बावजूद वो उस माया से परे खड़ा जैसे सूरज ने रोशनी दी इस धरती को उस धरती में मानसून खड़ा हो गया उसके ऊपर उसने पूरी धरती को अच्छा आच्छादित कर दिया उस पर बिजली खड़कने लगी बरसात होने लगी अंधेरा छा गया इससे उसको कोई फर्क पड़ा क्या सूरज उसको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो उससे परे स्थित है बावजूद उसके कि सारा उत्पाद किया किसने उसने ने करा अगर सूरज दरोशन नहीं देता गर्मी नहीं मिलती समुद्र गर्म नहीं होता बाप नहीं निकलती ऊर्जा नहीं पैदा होती ये सारी ऊर्जा जो संसार में हलचल मचा रही है वो सूरज की लेकिन सूरज फिर भी उससे परिस्थित है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मानसून देर से आए तो भी फर्क नहीं पड़ता नहीं आए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो पूरी संसार पानी से प्लवित हो जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उससे परिस्थित है ऐसे ही वो बावजूद इसके उसने अपने आप को संसार के ऊपर ढाला हुआ तब भी वो इससे परिस्थित है जैसे कि एक चक्र है उस चक्र का केंद्र चक्र घूमे तो भी चक्र का केंद्र नहीं घूमता आप एक सुई को ले लो कितना बड़ा भी चक्र हो और कितनी भी तेजी से तो घूम रहा हो उसका ठीक केंद्र में उस सुई को रख दो कुछ भी नहीं होगा वो सुई नहीं घूमेगी क्योंकि वो केंद्र हमेशा स्थिर होता और वो एविडेंट है क्यों कि चक्र केंद्र के बगैर हो ही नहीं सकता अगर चक्र है तो केंद्र है ही है ना जैसे ब्रह्मांड है है ना उसको उसका आधार तो है ही <coughs> उसका मूल स्थान है ही है ना? कि कहां से बनता ये फैल रहा है तो उसका एक केंद्र तो ही ऐसा ही चक्र अगर है तो उसका केंद्र ही ऐसा कोई चक्र हो ही नहीं सकता जिसका केंद्र न हो एविडेंट है लेकिन फिर भी केंद्र दिखाई नहीं देता ये भी सत्य केंद्र दिखाई नहीं दे जिसको तुम देखते हो वो वास्तव में केंद्र नहीं है उसके आसपास घूमने वाले चक्र को देखते हो और केंद्र का अनुमान लगाते हो यहां पर होना चाहिए केंद्र ऐसे ही संसार को देख के हम अनुमान लगाते हैं कि ईश्वर है क्योंकि घूमता हुआ चक्र केंद्र का अनुमान देता है कि यहां पर होना चाहिए केंद्र केंद्र का भी दिखाई नहीं देता जो दिखाई देता है उसके आसपास घूमने वाला चक्र दिखाई देता है चक्र कैसा केंद्र का दिखाई दे ही नहीं सकता क्योंकि केंद्र में ना लंबा है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है वो कैसे दिखाई देगा वही टाइमलेस है वही स्पेसलेस है और वही एविडेंट है और वही सर्वत्ता वही परे है सर्वोच्च इसलिए चक्र के अंदर सर्वोच्च वो केंद्र है इसमें सबसे ज्यादा एविडेंट वो केंद्र है चक्र उतना एविडेंट नहीं है क्योंकि कभी बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है घूमता भी हो सकता है स्थिर भी हो सकता है पर केंद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चक्र कितनी भी तेजी तो से घूमे केंद्र स्थिर रहेगा और चक्र स्थिर भी हो जाए तो भी केंद्र स्थिर रहेगा और वह सबका आधार हमेशा बना रहेगा हर परिस्थिति में उसका चक्र का आधार और केंद्र बना रहता है इसी तरह हर परिस्थिति में संसार चाहे प्रलय हो जाए चाहे संसार विकसित हो जाए चाहे संसार में दुख हो चाहे संसार में सुख वो हमेशा स्थिर बना रहता है इस सबसे परे है वो माया से परे है इसलिए परम परस्थम गहनाद अनादिम वो अनादि है अब इस अनादि शब्द के बारे में अपन समझ लें हम ये कहते हैं कि वह दृष्टा के रूप में है सबको हर घटना को देखने वाला है इस बात को बहुत आसानी से समझते सब जन जानते हैं कि वो हर चीज को देखने वाला है जब उसी ने बनाया तो वो तो सबको देखता ही है सबका दृष्टा है सबको देखने वाला है तो सबको देखने वाले का मतलब है कि जब संसार बना जो पहली भी घटना हुई थी तो उसको देखने वाला कौन था वही था इसका मतलब ये संसार से पहले था इसको अब बहुत आसानी से समझ में आ जाती बात है ना अद्वैत समझना कठिन भी है लेकिन सच में बहुत आसान है इसलिए आसान है कि ये पूरा वैज्ञानिक तरीके से अपनी बात कहता है और साथ ही साथ इसमें कहीं पर भी अनावश्यक तर्क नहीं है कोई बात ऐसी नहीं कि इन्हें मान लो मान लो कि उनके सिर के ऊपर जटा है मान लो कि ऐसा है गंगा जी निकल रहे है ऐसा मानने की जरूरत ही नहीं ना जो कुछ है वो बिल्कुल जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ऐसा स्पष्ट है वो तो परम परस्तम गहना अनादि वो अनादि इसलिए है कि वो जो पहली घटना भी हुई तो उसको देखने के लिए पहले से मौजूद है था स्पंद सबसे पहला हुआ ब्रह्मांड के बनने का पहली घटना पहला क्षण था जिसका स्पंद हुआ तो उसका भी वो दर्शक था इसलिए वो उसके भी पहले उपस्थित था क्योंकि अगर वो दर्शक नहीं होता तो घटना का भी अस्तित्व नहीं होता अब इसको उल्टी तरह से भी समझ लो है ना अगर एक सिनेमा चल रहा है पूरा एक भी दर्शक नहीं है वहां तो चल रहा है या नहीं चल रहा कोई मायना नहीं एक गाना सुना हो तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा है ना? पर फिर भी वहां तो देखने वाले बहुत हैं दूसरे जीव जंतु हैं लेकिन हम ऐसी कल्पना करें कि जिस संसार में अगर चेतना हुई नहीं और खूब सुंदर संसार बना हुआ है ना खूब बढ़िया सुंदर सुंदर पहाड़ झरने लेकिन तुमको ये बोलेगा कौन कि संसार सुंदर है वो तो देखेगा कौन किसके निमित्त तो बनाए और किसने बनाए और क्यों बनाया और तुम कहेगा अगर कोई ये बोलेगा कि ये सुंदर है तो वो चेतन होगा तो ही तो बोलेगा ना तो ये संसार है ये भी कौन बोलेगा कोई चेतन होगा तो भी बोलेगा इसलिए चेतन सत्ता पहले और बाकी का सब उसके बाद में चेतन सत्ता हमेशा पूर्व में रहती जैसे कि अगर हम चलो अपने शरीर की बात करें तो हम कहते ये शरीर ये पूरा का बना है जैसे अभी अपने यहां बात हुई थी थोड़े दिन पहले वो शरीर नष्ट हो जाए और चलो नष्ट होने की क्रिया आज शुरू कर देते मान लो एक उंगली तोड़ टूट गई अलग हो गई तो उससे आप क्या बोलोगे मेरी उंगली टूट गई है ना आप उंगली के दर्शक बन गए और उंगली को आपने पड़ी हुई देख भी लिया है ना लेकिन फिर भी आप ये थोड़ी ना कहोगे कि मेरा नाम क्या है भैया कि एक उंगली कम बोलेंगे हर बार क्या आपके नाम के साथ में ऐसा लगाएंगे कि माइनस एक उंगली ना, है ना ऐसा नहीं कर सकते अभी सौ लड्डू रखे और एक चले जाएगा हमको बोलना ही पड़ेगा सौ ऋण एक लड्डू है इसमें है ना निन्यानवे लड्डू है वहां पे अपूर्ण हो गए वो लेकिन क्या हम अपूर, अपूर्ण अपनी चेतना पूर्ण होती है क्या नहीं होती हमारी एक उंगली कट जाएगी दो तीन एक हाथ कट जाएगा एक टांग कट जाएगा फिर भी हम क्या रहेंगे वही जो है ना और क्या करेंगे उसके दर्शक बने रहेंगे और दर्शक होते हुए क्या बोलेंगे ये मेरा हाथ पड़ा है मेरी टांग पड़ी टूट गई जब तक जीवन रहेगा जब तक चेतना रहेगी मुझमें मैं अपने टूटे हुए अंगों को भी देख सकता हूं अब न केवल टूटे हुए अंगों को बल्कि मैं अपना भीतर भी अंतरदृष्टि से भी देख सकता हूं कि आज मेरी बुद्धि मारी गई आज मेरा दिमाग काम नहीं करा आज मेरा मन बहुत चंचल है यानी आप मन के भी दृष्टा हो बुद्धि के भी दर्शक हो शरीर के भी दर्शक हो और यह सब कुछ नष्ट होता चला जाता जैसे अपनी बात हुई थी कि जो स्थूल पुरैष्टक है वो नष्ट हो जाता है और सु पुर्यष्टक आपकी वासनाओं को लेकर दूसरे शरीर में चला जाता है वासना पिंड बोलते हैं जिसने अंतिम जो चार सूत्र स्पंदकारी के पड़े थे उसमें अपन ने वासना पिंड के बारे में पढ़ा था कि वासना पिंड जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का साधन है और उसमें वासना पिंड आठ ताड़ियों से बना होता है और उसमें से एक को भी अगर आप तोड़ दो तो आपकी मुक्ति हो सकती या अपने उसी में आखिरी आखिरी में पढ़ा था क्योंकि वो वासना पिंड आपको एक ऐसा पिंजरा है जिसमें आठ ताड़ियां हैं और जिसमें आपकी चेतना किया जाए तो हमारा शरीर यानी ईश्वर प्राष्ठा ये नष्ट हो जाएगा लेकिन हमारी चेतना उसके बाद भी नष्ट हो तो हमारी चेतना कभी नष्ट होती नहीं क्योंकि चेतना एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर संसार बना है क्योंकि चेतना नहीं बना बनाया। अगर ये सब कुछ बना है तो इसका बनने के पीछे प्रयोजन उस चेतना का ही अगर आप जमीन खोजो और उसके अंदर कोई ऐसा औजार निकले कि वैसे तो वैज्ञानिक उसको कार्बन डेटिंग करके बोले तो बीस साल पुराना है ना और औजार के ऊपर एक चित्र निकले एक आदमी का तो आप क्या सिद्ध कर दोगे कि यहाँ 20,000 साल पहले यहाँ पे आदमी रहते थे सभ्यता थी यहाँ पर 20,000 साल पहले एक मकान निकला खोदा जमीन के अंदर तो आप बोलोगे नहीं इस जगह के ऊपर सभ्यता थी जहाँ पर कि वो लोग मकान बनाते थे औजार बनाते थे वो चित्र निकला ताम्रपत्र निकला मतलब तो इस जगह के ऊपर विद्वान लोग थे जो पढ़ते लिखते थे चित्रकारी करते थे तो ये सुबह नमूना तो ये इतनी बड़ी जो सृष्टि की रचना है यह बिना किसी चेतना के नहीं अपने आप बनी भी नहीं है, इसके पीछे निश्चित रूप से किसी चेतना का प्रयोजन इसको अच्छी तरह से हमको समझ में आ सकता है कि बिना चेतना के प्रयोजन के अब ये नहीं कह सकते दुर्घटनावाशी चित्र बन गया होगा कि प्रकृति किसी दुर्घटना से मकान बन गया होगा कि प्रकृति की किसी दुर्घटना की वजह से यह ताम्रपत्र छप गया होगा नहीं हमको लगता है इसके पीछे किसी का प्रयोजन है तो ये हमको सृष्टि में इतनी विभिन्नता दिखाई देती है इतना सुंदर दिखाई देता है इतनी बड़ी झांकी दिखाई देती है इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं उनको देखने वाले हम बैठे हैं जो हम अपने अस्तित्व को जब निका इनकार नहीं कर सकते तो फिर अस्तित्व से महास्तित्व से कैसे इनकार कर सकते हमारा अस्तित्व उसी अस्तित्व का उदाहर है जे जल की बूंद ये नहीं कह सकते कि समुद्र नहीं होता जल्कि उन कभी कही नहीं सकती क्योंकि वो उसी ने अस्तित्व अपना अस्तित्व उसी से उधार लिया है उसकी उपस्थिति ही यह तय कर देती है कि समुद्र का अस्तित्व है मैं बोलू मैं हूं इसका मतलब है मैं बताता हूं कि ब्रह्मांड में चेतना है और चेतना का साम्राज्य है अगर मैं बोलू मैं नहीं हूं तो भी मैं बोलता हूं कि चेतना का साम्राज्य को बोल कौन रहा है। इसलिए मैं अगर अस्वीकार भी करूं कि ईश्वर नहीं है तो भी मैं ईश्वर को स्वीकार कर रहा हूं और मैं स्वीकार करूं तो भी स्वीकार कर रहा हूं क्यों? कि उसकी पॉजिटिव एग्जिस्टेंस को या उसकी विधायक सत्ता को इंकार किया ही नहीं जा सकता लेकिन जब हम उसको इंकार करते हैं जब हम उसको नहीं देख पाते हैं तो वो परिस्थिति होती है मल की या अंधकार की या अज्ञान की जैसे इस कमरे में अंधकार है इसका ये मतलब नहीं कि इसमें दीवार नहीं है कि कमरे में स्पेस नहीं है कि अलमारी नहीं रखी है सिर्फ अंधकार होने के लिए या अंधकार होने के कारण हमको वो सबको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जिषण हम उसमें एक प्रकाश पैदा कर देंगे तो वो अंधकार अपने आप चला जाएगा अंधकार को कहना नहीं पड़ेगा कि भाई साहब बाहर जाओ वो भाई साहब अपने आप ही बाहर चले जाएंगे क्यों कि वो उसकी अंधकार की कोई विधायक सत्ता नहीं है उसका कोई पॉजिटिव एग्जिस्टेंस नहीं है पॉजिटिव एग्जिस्टेंस प्रकाश का है अंधेरे का कोई पॉजिटिव एग्जिस्टेंस नहीं यानी कि उसकी कोई विधायक सत्ता नहीं है अंधेरे को आप है ना कान पकड़ के बाहर नहीं कर सकते उजाले को एक बार कान पकड़ के ला सकते लेकिन अंधेरे को कान पकड़ के बाहर नहीं कर सकते और प्रकाश को लाते हैं अंदर अपने आप बाहर चला जाता है क्योंकि क्यों? वो नेगेटिव आस्पेक्ट है वैसे ही अज्ञान भी नेगेटिव चीज है और चेतना पॉजिटिव चीज है तो चेतना का अस्तित्व स्वीकारते से ही अज्ञान दूर चला जाता है हमारा अज्ञान है कि हम दीन है दुखी हैं गरीब हैं अक्षम है यह तब तक है जब तक हम अपने आप को माया के अधीन उस आच्छाद के अंदर समझते हैं क्यों कि ये शरीर को हम समझते हैं ये मैं तो ये शरीर हूं और शरीर निश्चित रूप से दीन है दुखी है गरीब है घुटने दुखते हैं पैर दुखते हैं डायबिटीज हो गए सिर दुखता है बुखार आ गया हर तरह से हम इस शरीर को अक्षम पाते हैं और यह इसके छह तरीके हैं जिससे यह क्षय को प्राप्त होता चला जाता है क्षय भी होता है इसकी उम्र भी बढ़ती है और अंतर रूप से नष्ट हो जाता है पहले वृद्धि को भी प्राप्त होता है फिर क्षय को प्राप्त होता है ये कुल मिलाकर ये शरीर जो बना है वो नष्ट हो जाता है और हम इस शरीर को समझते हैं कि ये मैं हूं इसलिए हम अपने आप को दीन दुखी गरीब, हीन मानते हैं। जब हम अपने आप आपकी परिचय चेतना से करेंगे तो फिर हमारा परिचय क्या हो जाएगा शाश्वत उसी सर्वोच्चता से हमारा तार जुड़ जाएगा फिर हमारा अपना परिचय वो चेतना हो जाएगी जो ब्रह्मांड के जन्म के पहले क्षण से देखती आ रही है पहली घटना जो घटी थी उसको भी उसी ने देखा था क्योंकि नहीं देखा था तो वो घटना घटी गैस हर एक के पीछे एक चेतना जरूर है कि हम तय कर चुके हैं सिद्ध कर चुके हैं कि हर घटना के पीछे एक चेतना है तो प्रथम घटना के पीछे भी एक चेतना थी कि बिना चेतना के कोई घटना घटती नहीं तो वो चेतना जो पहले क्षण थी उपस्थित तो वही चेतना आज भी है उपस्थित और मैं यहां देख रहा हूं उस चेतना को और मैं जिस दिन यह तय कर लेता हूं कि मेरी चेतना ही मैं हूं यह शरीर मैं नहीं हूं तो उस दिन वह अज्ञान का अंधेरा वैसे ही हट जाएगा जैसे प्रकाश करते से अंधेरा दूर चला जाता है और वैसे ही हमारा आणोमल कार्ममल माईमल दूर हो जाता है अब जैसे ही हमारा कार्ममल दूर होता है तो हम कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है फिर हम अपने शरीर के द्वारा किए गए कार्य से कोई लिप्त नहीं इस शरीर में पाप करे ये शरीर है, पुण्य करे ये शरीर है, बीमार हो गया ये शरीर जाना है मर गया ये शरीर जाना है क्योंकि मैं तो चैतन्य हूं अमर हूं शाश्वत हूं पर हूं परस्थ हूं और अनादि हूं तो फिर मुझे इस शरीर से क्या लेना देना जैसे ही हमको ये इस बात का बोध होने लगता है कि मैं चेतना स्वरूप हूं ये शरीर मेरा बिलोंगिंग है ये मेरा कवरेज है ये खाली मेरा वो पिंजरा है जिसके अंदर मैं बैठा हूं तो मेरा अपना परिचय जैसे ही चेतना के साथ होता है वैसे ही मेरे पाप पुण्य का पिंजरा नष्ट हो जाता है क्यों नष्ट हो जाता है जब तक मैं इस शरीर को अपना मानूंगा तब तक इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों की जिम्मेदारी मेरी जैसे एक पांच बदमाश लोगों का झुंड है वो जाके जगह जगह जगह जगह चोरी ढकी भी बदमाशी करते हैं उसमें से एक भी करता था नाम पांचों का आता है आई गई क्योंकि तुम अपनी पहचान उस ग्रुप से बना रखी है आपने है ना अब एक आदमी अलग हो गया उसने उसको छोड़ लिया भैया तुम लोगों से मैं कोई आप रिश्ता नहीं नाता नहीं मेरा अलग मैं दूसरे गाँव जाके रहता हूं तो मैंने अपने गुनाह कबूल कर लिए सजा पा ली स्वीकार कर लेगा मेरे को कुछ नहीं करना अब उसके बाद वो फिर उनमें से एक आदमी बदमाशी करता हो तो चारों के नाम आएंगे लेकिन उस पांचवें का क्योंकि उसने अपना परिचय उस ग्रुप से अलग कर लिया ऐसे ही जब तक मेरा परिचय मेरे शरीर से है तब तक कारममल जिंदा है मैं इसे कुछ भी करूंगा मैं आपका दिल दुखाऊंगा जिबान से या इस हाथ से आपका पैसा अपने जेब में डाल लूंगा तो मेरे को पाप लगेंगे क्यों लगेंगे? क्योंकि मैंने इस शरीर को अपना मान रखा है कि शरीर के कर्म मेरे कर्म है इसलिए तब तक मुझे इस पाप और पुण्य के बोझ से जूझना पड़ेगा लेकिन जैसे मैं मान लूंगा कि ये शरीर मैं नहीं हूं मैं तो इसमें रहने वाली चेतना हूं आत्मा हूं और इस शरीर को होने वाले जितने भी दुख दर्द वो मेरे अपने नहीं है सुख वो भी मेरे अपना नहीं है इस शरीर के रिश्तेदार भी मेरे अपना नहीं है उस समय मेरे शरीर से मेरी तादात में तादात्मता समाप्त हो जाएगी और उस समय उस ज्ञान के प्रकाश में मेरे कार्ममल जो अंधेरा स्वरूप है माईमल जो अंधेरा स्वरूप है और आणोमल जो भी अंधेरा स्वरूप वो तीनों मलों का अंधेरा समाप्त हो आणोमल से अपने आपको छोटा समझते कार्ममल से संसार में हमको ईश्वर नहीं दिखाई देता जो है और कार्ममल के द्वारा हम उसके जिम्मेदार हो जाते हैं तीर मल है आणो मल से हम अपने आप को शिव स्वरूपता नहीं समझ पाते कि मैं शिव हूं वो नहीं समझ पाते हम समझते हैं हम तो दीनहिन गरीब दुखी छोटे से आदमी है माई मल के द्वारा हम ये नहीं समझ पाते कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ईश्वरी है हमको ये दिखाई देने लगता है ये तो दीवाल है तो आदमी है तो बदमाश है तो अच्छा आदमी है चोर है वो है तो पुलिस वाला पता नहीं पचास तरह की जीतते पचास नहीं मतलब अरबों तरह की भिन्नताएं हैं जिन भिन्नताओं के बीच ही हम जीते हैं वो तभी संसार चलता है उन भिन्नताओं के कारण तो वो मल है कर्म मल के द्वारा हम फिर अपने किए गए कर्मों के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं क्योंकि हमारे मान्यता अपना शरीर क्योंकि हमारी अपने शरीर से सादात्मता होती है और उस सादात्मता की वजह से हमारे शरीर से किए गए कर्मों के हम जिम्मेदार होते हैं। इसलिए इन तीनों मनों का जो नाश है वो मात्र ज्ञान से और बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमको बात समझ में आती है कि जिस अंधेरे को अज्ञान के अंधेरे को हम चेतना से दूर कर सकते हैं तो उस चेतना से अपना तादात्म होते ही हमारा कार्मल भी समाप्त हो जाएगा फिर हमको किए गए कर्मों की कोई सजा भी नहीं मिलना है और किए गए कर्मों का कोई पुण्य फल भी नहीं मिलना पुण्य फल भी हमारे लिए सजा से कम नहीं है यह अच्छी तरह से समझना जरूरी है ज्ञान क्योंकि जैसे ही कोई हमने चलो मान लो कई काम किया है ना और हम अहंकार से सीना भूल जाता है कि हमने इतना दान दिया हमने इतने तीर्थ करे हमने इतने लोगों को भोजन कराया हमने इतने लोगों को ज्ञान बांटा और ऐसा जैसे ही हम करते हैं इस शरीर के द्वारा किए गए कि पुण्य कर्मों का फल लेने के लिए हमको कई जन्म लेना पड़ते थे और उन जन्मों में हमसे फिर पाप होते हैं क्योंकि अच्छे जन्म में हमको सुख मिलेगा अपना ही चलेगा हर पासा सीधा पड़ेगा और उस जीवन में हम पाप के भाग्य बन जाते क्योंकि जब लक्ष्मी आती धन आता है तो हम और बटोरने की सोचते हैं और ले लो और ले लो ज्यादा ही इकट्ठा कर लो है ना ये नहीं सोच पाते कि पूर्व जन्मों के कर्मों से है अब हम जो कर रहे हैं वो तो आगे जाके भुगतना है सभी जीवों को भगवानों ने हाथ में आपके कागज कलम नहीं दी सिर्फ इंसान को छोड़ आपके हाथ में दे रखिए कि आप लिखो क्या चाहते हो लूला बनना चाहते हो लंगड़ा बनना चाहते हो अंधा बनना चाहते हो या अगले जन्म में धनी बनना चाहते हो राजा बनना चाहते हो या कुछ नहीं बनना चाहते हो पूरा पन्ना फाड़ के फेंकना चाहते हो ये भी आपके हाथ में हमें आध्यात्म के आश्रम में आते हैं हमें चाहते हैं कि हे ईश्वर हमारे समस्त पाप पुण्य का हिसाब किताब नष्ट कर दे हमारे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दे उसके बाद में हमारे कर्मों का ब्यौरा अब यहीं पर खत्म कर और वो तब हो सकता है जब एक आपको आत्मज्ञान का जो बोध होता है उस बोध के प्रकाश में ही ये तीनों मल समाप्त होते हैं। तीनों मल अभाव स्वरूप है नेगेटिव हो सकता है इनकी पॉजिटिव एग्जिस्टेंस नहीं है इसलिए ऐसे ही समाप्त हो सकता ज्ञान जैसे प्रकाश से अंदरा समाप्त हो जाता है वैसे ही ज्ञान से तीनों मल समाप्त हो जाता है जैसे ही हमको ज्ञान मिलता है बाद का बोध होता है कि मैं चेतना स्वरूप हूं उस समय आपको लोगों पर ना तो गुस्सा आएगा ना चिड़ाएगी ना कोई पराया महसूस होगा लेकिन आपको अपना संसार का कार्य चलाते रहने के लिए अपना बाहरी व्यवहार वैसे करना पड़ेगा जैसे अगर आपके का टाइम पे नहीं आया तो उसको डांटना भी पड़ेगा वो भी शिव है फिर भी उसको डांटना पड़ेगा किसी ने अगर कोई काम गलत किया है आपके सबऑर्डिनेंट ने तो आपको उसके ऊपर एक्शन भी लेना पड़ेगी इस सबके बावजूद हृदय में क्रोध नहीं आएगा बदले की भावना नहीं आएगी प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं आएगी ईर्ष्या की भावना नहीं आएगी लेकिन अपन उसके बावजूद कर्तव्य बोध से वो सब काम करते चले जाएंगे इस बारे में शिव सूत्र में भी आया है कि वो योगी इस शरीर में रहते हुए भी अपने जो सांसारिक कर्तव्य करता चला जाता है वो समझ जाता है ज्ञानी हो जाता है, समझ जाता है कि मैं चेतना स्वरूप हूं और मेरे को आप नए पाप पूर्ण्य के लपड़ में नहीं पड़ना और मेरे चेतना स्वरूप शरीर किए गए कर्मों के लिए मैं आप जिम्मेदार नहीं बन सकता इसको जिम्मेदारी लेने की ताकत नहीं है मेरे में उसके बाद उस ज्ञान के बावजूद वो अपने सांसारिक कार्यों को जारी रखता है तो इस तरह परम परम्परास्तम गहनाद अनादिंग अनादि शब्द की व्याख्या बहुत विशिष्ट थी समझना जरूरी था कि प्रथम घटना जो ब्रह्मांड की हुई उसका दर्शक अनादि हो सकती और वो चेतना ही थी और एकम विशिष्टम बहुधा गुहा वह एक है जैसे हमने एक ओंकार सतनाम में पढ़ा था वैसे वो एक और वो विशिष्ट है बाकी सब कुछ जो है वो अविशिष्ट है। वो एक ही विशिष्ट है क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जैसे आपका फिर वही ले लो अपना तो उसमें केंद्र तो एक ही हो सकता है दस पांच केंद्र नहीं हो सकता जैसे हम कह रहे थे दस बीस भगवान एक अल्लाह है, एक ईश्वर है एक क्राइस्ट है गुरु नानक साहब है फलाने तो हम ऐसे हजारों नाम ले सकते लेकिन वो केंद्र के बाहर ही होंगे सब केंद्र तो एक ही हो सकता है, सर्वोच्च सत्ता एक ही हो सकती है जिसका ये स्वरूप हमको ये झांकी दिखाई दे रही है उस झांकी का अगर परम सत्य खोजते चले जाएंगे जैसे उसके सब छिलके पड़ते निकालते चले जाएंगे कि हमको अंतिम सत्य खोजना है वो भौतिक शास्त्र से करें चाहे भगवान के मंदिर में करें जाके कुल मिला परम सत्य का जो अगर ज्ञान होगा तो एक ही शब्द में होगा आत्मा यानी चेतना ही वो है जो आत्मा है आत्मा का मतलब होता है अंतिम सत्य आत्मा मतलब अंतिम सत्य आत्मा का शाब्दिक मतलब होता है फाइनल ट्रूथ अल्टीमेट नॉलेज जो आखिरी बात है सब परत निकालने के बाद आप उसकी परत नहीं निकाल सकते हैं कहीं तो करना ही पड़ेगा ना आखिर कहीं तो अंत आएगा ना जैसे मालिक्यूल को तोड़ा आपने तो ए, एटम को तोड़ा मालिक्यूल मतलब मालिक्यूल को तोड़ा एटम आ गया अब एटम को भी तोड़ा तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी उसके बाद में उसको तोड़ते हैं तो कार्स निकलते हैं उसके बाद में सब कुछ है ना एनर्जी फील्ड है और कुछ भी नहीं और अंतिम रूप से क्या बच्चे देती है ऊर्जा जो चेतना का स्वरूप जब आइंस्टीन ने बताया था E ड्रेम तो वो भी बात हुई थी कि संसार में, में, में जितना भौतिक शास्त्र में भौतिक में जितना पदार्थ या सचमुच में पदार्थ है लेकिन नहीं है पदार्थ वास्तव में ऊर्जा है क्योंकि सारे पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता इसलिए एक विशाल भंडार है ऊर्जा का और उसी विशाल भंडार के जो मूल स्रोत है उसका नाम है स्वातंत्र स्वतंत्र शक्ति परमेश्वर की परम स्वातंत्र शक्ति और उसका स्वामी वही परम वही एक है और वही विशिष्ट है उस समस्त शक्ति का स्वामी जिसको हम सामान्य भाषा में शिव शक्ति बोलते हैं शक्ति मतलब इस समस्त विस्तार की स्वामी नहीं इस विस्तार की कारण विस्तार का मूल और शिव मतलब वो चेतना शिव में चेतना विशिष्ट है और उसमें शक्ति में इच्छा विशिष्ट जब शिव ने इच्छा नहीं की थी तब तक वो अपने मूल स्वरूप में था जैसी उसने इच्छा की वो सदा सदाशिव के स्वरूप में आ गया और उसके बाद में उसने इस सृष्टि का एक खाका बनाया उसके बाद में और नीचे उतरा वो फिर अपर होता चला गया फिर उसके बाद में उसने सृष्टि को बनाना शुरू किया ईश्वर स्वरूप आ गया उसके बाद में सृष्टि बना दी वो शुद्ध विद्या के रूप में आ गया जब उसने लगा कि खेल में मजा नहीं आ रहा क्योंकि जितनी भी बनाते चला जाओ वो अपने शरीर के विस्तार की तरह है उसमें कोई भी हलचल नहीं है कि हर कण कण जानता है कि मैं शिव हूं फिर वो माया का अच्छा दिन आया उसके बाद में इसको बोलते हैं अशुद्ध अदवा अभी तक जो शिव शक्ति सदा शिव ईश्वर शुद्ध विद्या तक हम उतरे थे नीचे वहां तक तो शुद्ध अदवा था शुद्ध अदवा इसलिए कि चेतना को यह मालूम था कि मैं हूं और मेरे सिवा कुछ नहीं ये सब कुछ जो विस्तार है वो मेरा अपना विस्तार है लेकिन जैसे ही वो अशुद्ध अदवा ने माया से आच्छादित क्षेत्र में आया उसको समझ में आने लग गया कि मैं दीनहीन गरीब छोटा था हूं हर कण अलग अलग हो गया हर कण की अपनी अलग पहचान हो गई उसके एक शरीर बन गया वो शरीर बनना पृथ्वी अंडे से अभी आएगा इसमें अगला कि चार अंडे हैं इसके चार अंडे पृथ्वी मतलब संसार को बनने के एक अंडा फूटा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा तो चौथा अंडा था पृथ्वी अंड जिसके द्वारा सबके शरीर बने एक अणु बना वो पृथ्वी अंडे से बना तो परम परस्थम गहना तनादिम एकम विशिष्टम बहुदा गुहा आप कहीं आपको गुफाओं में मिलेगा इसकी चेतना कुत्ते में भी चेतना है वो एक अमीबा चलता माइक्रोस्कोप में लिखता उसमें में भी चेतना है आप में भी चेतना मुझ में भी चेतना है एक योगी में भी चेतना है तो समस्त चेतनाओं की गुफाएं अलग अलग ये जो है ना ये गुफाएं बनी हुई जो शरीर रूपी गुफा अलग अलग भिन्न भिन्न आकारों के बीच में वो चेतना सब प्रविष्ट है आपको कि दरी में बिल्कुल निश्चित दरी में भी प्रविष्ट है लेकिन वहां पर चूंकि अंतकरण नहीं है इसलिए उसमें प्रतिभासित नहीं होती प्रतिबिंबित नहीं होती वो चेतना चेतना मात्र बुद्धि में प्रकाशित हो सकता एक ऐसा भी आएगी इसमें ही। कि जैसे आप राहु कहते हैं कि राहु अंतरिक्ष में है वो तो चक्कर लगाता रहता उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है सूर्य ऐसा ऐसा घूमता है तो ऐसा ऐसा घूमता है उल्टी दिशा में चक्कर चलता रहता उसका लेकिन दिखता नहीं कब दिखेगा जब वो चंद्रमा के बिंब के ऊपर आ जाएगा तो दिखाई देगा क्योंकि चंद्रमा के बिंब पे जैसे आएगा वो चंद्रमा उस पे पर ढक जाएगा वास्तव में राहु की अस्तित्व है पर दिखाई नहीं देती जब आसमान में आप उन्हें बता सकते कि ये रहा उसमें उंगली रख के बता दो दूरबीन से रख ले दिखाई देगा लेकिन जैसे ही वो चंद्रमा के ऊपर आएगा तो दिखाई देने लग जाएगा क्योंकि चंद्रमा को जब खा जाएगा तो दिखाई दे जाएगा चंद्रमा पर उसकी छाया दिखाई दे जाएगी इसी तरह से यहाँ पर हमारे को दरी में चेतना दिखाई नहीं देती लेकिन अपने में दिखाई देती है एक कुत्ते बिल्ली में दिखाई देती है क्योंकि वहां पर अंतकरण है इंद्रिया हैं, जिनके ऊपर प्रतिबिंबित होकर उस बुद्धि पर प्रतिबिंबित होकर हमको वो, वो चेतना दिखाई देती है वरना चेतना सब में लकड़ी के टुकड़े में भी चेतना है इस मकान में इस दीवार में भी चेतना है लेकिन वो जहां अंतकरण है वहीं पर प्रतिभाषित होती है मन बुद्धि अंकार है वहीं पर दिखाई देती है अन्यथा वो चेतना आपको दिखाई नहीं देती जबकि बना हुआ ये सब कुछ उसी से है तो अब अगले सूत्र सर्वालयम सर्वचराचरस्थम स्तंभ इसके पहले हमने बताया कि हर ये जो भिन्न भिन्न भिन गुफाओं में है ना भिन्न भिन्न रूपों के अंदर जो गुफाएं बनी हुई हैं काय की बनी हुई हैं वो मटेरियल की जिसको पंच महाभूत से बनी हुई है उन गुफाओं में वो प्रविष्ट हो चुका है हर एक गुफा में प्रविष्ट हो चुका है श्रीमद भागवत में भी आता है भागवत महापुराण में भी है ना भागवत महापुराण को वास्तव में अगर समझना है तो खुद पढ़ो तब समझ में आएगी वो है ना कि उसमें उन्होंने जब दुनिया बनाई तो ईश्वर ने जब दुनिया बनाई तो दुनिया में कोई हलचल आदमी बनाए तो भी हलचल नहीं वहां तब उन्होंने खुद उसमें प्रविष्ट हुआ ना चेतना जब तक प्रविष्ट नहीं है जब तक कोई अलचल नहीं होगी तो सर्वालयन सर्वचराचर स्थान अब सबका आधार अब कितनी भी किरणें निकल जाए केंद्र से कितनी निकल सकती है केंद्र से कोई गिनती नहीं और मान लो आज के दिन 33 करोड़ है तो कल सवार आर भी हो सकती है जैसे हिंदुस्तान की जनता तैंतीस करोड़ से अब सवार हो गए लेकिन आप इतनी नई आत्माएं कहां से आ गई उसे केंद्र से आई समुद्र से कितने भी बूंदा निकाल लो उसके बाद जो समुद्र बना रहता है उस केंद्र से कितनी भी किरणें निकाली जा सकती हैं। उस केंद्र से निकलने वाले किरणों की संख्या की कोई सीमा नहीं उस सब के बावजूद केंद्र वही स्थिर एविडेंट नॉन विजिबल टाइमलेस स्पेसलेस उसकी जो सारी क्वालिटी है वो वैसिक वैसी रहती ऊपर फर्क नहीं पड़ता तो इन सब किरणों का आधार क्या है वही केंद्र उसी से निकली है तो सर्वालय है सब जीव जंतु जड़ चेतन जितने हैं वो अंतिम रूप से जब विलीन होंगे तो उसी केंद्र में है जहां से निकले अगर वहीं से निकले हैं तो जब वो समेटे जाएंगे तो कहां जाएंगे जहां से निकले वहीं जाएंगे क्योंकि वो किरण निकली है और अगर वापस लौटेंगे तो उसी जगह लौटेगी जिस जगह से निकली इसलिए वो सबका आलय है अब तो सबका आला है कैसे बस इसीलिए कि हम उस उसी बात को समझ लें उस चक्र और केंद्र को समझ लें कि जिस केंद्र से किरणें निकली हैं, उसी केंद्र में सभी किरणें लौट जाएंगी चाहे उससे कितनी भी किरणा निकली हो सम किरणें उसी केंद्र में लौट जाएंगी तो सर्वालयम सर्वचराचरस्थम सर्वचर और अचर उन सबकी आधार उलझ जाते सर्वालयम सर्वचराचर तो आम वो शंभु शरणम प्रपत् अब हम कहते हैं कि यहां पर ये तो द्वेत हो गया हे, हे शंभू मैं तेरी शरण में हूं यहां बड़ी अच्छी उन्होंने व्याख्या करी है अभिनव गुप्त पाद में उन्हें बता कि ये है ना हम अब तब तक द्वैत को महसूस करते हैं जब तक कि हम माया के क्षेत्र में हैं। लेकिन चूंकि हम पर गुरु ने हाथ रख दिया सिर पर हमको समझ में आ गया कि भिन्नता नहीं है शिव में मुझ में भिन्नता नहीं है सिर्फ यह है कि मैं केंद्र से दूर खड़ा हूं और वो शुरू केंद्र में है और मुझे केंद्र में जाना है तो केंद्र में जाने की जो इच्छा है विलीन होने की जो इच्छा है वही शरण प्रपद्य है कि मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूं मैं उस केंद्र में लौटना चाहता हूं जहां से मुझे निकाला गया है जहां से मुझे दूर भेज दिया गया है मैं वापस उस केंद्र की के तरफ जाना चाहता हूं यही प्रथम इच्छा को लेकर हम इस ग्रंथ को आरंभ करते यह हमारे प्रथम इच्छा है और अंतिम इच्छा है प्रथम इसलिए कि हम इस ग्रंथ के आरंभ में इच्छा जाहिर कर रहे हैं अंतिम इसलिए कि इसके बाद फिर और कुछ इच्छा बाकी नहीं रह जाएगी तो हमारी एकमात्र इच्छा कह सकते हैं कि हमारी एकमात्र इच्छा है कि त्वामे और शंभु शरणम प्रपत्ति कि हे केंद्र मैं तुम में विलीन होना चाहता हूं हे अस्तित्व मैं तुम्हें विलीन होना चाहता हूं और अस्तित्व विलीन होने का क्या मतलब अपनी चेतना को सर्वोच्च चेतना तक उठाना जिस रास्ते से शिव अपर हो गया था उसी रास्ते से यो, योगी पर हो जाते हैं अगर जिस रास्ते से हम घर से जंगल में जाते हैं उसी रास्ते से अपने पद चिन्हों को देख के वापस घर पहुंच सकते जिस रास्ते से हम भटक गए जंगल में लेकिन अगर हमको अपने पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो कैसे भी घूमते फिरते हम उन पद चिन्हों को देखते देखते वापस घर लौट सकते हैं तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं ये सारा अध्ययन क्या कर रहे हैं हम उन पदचिन्हों का अध्ययन कर रहे हैं कि जिस पदचिन्हों के द्वारा हमको आपने इतनी दूर हमसे भेज दिया उस केंद्र से इतनी दूर हम आके खड़े हो गए अब हम उस केंद्र में लौटना चाहते तो कैसे लौटेंगे उसी विधि से लौटेंगे कि हम अपने पद को देखते चले जाएंगे और सत्य की खोज करते चले जाएंगे सत्य है ना जहां से हम निकले वही सत्य है वही चेतना है वही केंद्र है हम यहां पर उसको विशिष्ट एक भी बोलते और इसमें शिवशास्त्र उसको अनुत्तर भी बोलते अनुत्तर याने उसका कोई जवाब नहीं है वो लाजवाब है क्योंकि वो एक है उसके बराबर कोई दूसरा है ही नहीं और हो भी नहीं सकता क्योंकि चक्र का केंद्र एक ही क्योंकि पूरी सृष्टि अब उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं ना और पूरी सृष्टि का एक ही केंद्र उसके 10-20 केंद्र हो ही नहीं सकते इसलिए परम परस्थम गहनादनादेव एकम विशिष्टम बहुधा हुआ सो सर्वालयम सर्व चराचरस्थम तो आमे शंभु शरणम प्रपथ ये पहला सूत्र इसका समाप्त हुआ तो उस पहला सूत्र में ख्याल में अपना बड़ा अच्छा क्लियर समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके क्या भावनाएं हमारी और हम उस शिव में उस केंद्र में विलीन होना चाहते हैं और विलीन होने का मतलब हम अपने आप को चेतन स्वरूप मानना चाहते हैं क्योंकि जैसे हम केंद्र में जाएंगे हमारा देह अहंकार समाप्त हो क्योंकि देह अहंकार लेके उस केंद्र में जा ही नहीं सकते देह अहंकार को जाने लायक वहां पर जगह ही नहीं जीरो डायमेंशन है उस जीरो डायमेंशन में शरीर का अस्तित्व तो रह सकता इसलिए देह अहंकार को छोड़कर हम जा सकते चेतना ही वहां जा सकती और कुछ भी नहीं जा सकती पाप भी नहीं जा सकता पुण्य भी नहीं जा सकता आपके साथ में सारी कटरी बाहर ही छोड़ जाएगी केंद्र में जाना है तो आप जैसे अपने आप को चेतना के स्वरूप में मानने लगोगे अपने आप को चैतन्य समझोगे वैसे ही आपकी पुण्य पाप की स्थिति समाप्त हो जाएगी अब इसके आगे किस इस ग्रंथ को कौन पढ़ेगा कौन समझेगा इसके बारे में आज फिर से समझ लें थोड़ा सा अपन संक्षिप्त तो चाह रहे थे लेकिन वो बात संक्षिप्त तो हो नहीं पाई क्योंकि हर बात में कुछ कुछ विशिष्टता नवीनता समझ में आने लगती है तो गर्भाधिवास पूर्वक मरणांतक दुख चक्र विभ्रांत आदारम भगवंतम शिष्य पप्रछ परमार्थम गर्भाधान से लेके मरने तक ये हमारी यात्रा होती है ग्रह की जिसका नाम धरती है है ना तो इसमें अर्थ नाम के जो प्लेनेट है इसके ऊपर हमारी यात्रा गर्भाधान से शुरू होती है जिस वक्त तो तो हम मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उसके बाद में जब तक हमको वो चिता चिताबी लिटा के में लगा दी जाती है जब तक हमारी ये यात्रा चलती है तो गर्भा गर्भाधिवास पूर्वक मरणांतक दुख चक्र विभ्रांत अब इस पूरी यात्रा में इस प्लेनेट की यात्रा में हर व्यक्ति सचमुच में दुखी है जिसको अपन सामान्यत बोलते हैं मतलब भाषा कुछ मजाक जैसे हल्की फुल्की ले मतलब बाई डिफॉल्ट है हर आदमी दुखी अरे सुख के लिए कारण चाहिए आज लाटरी खुल गई तो एक दो दिन का सुख ब्याह हो गया तो दो चार दिन का सुख नया मकान मान लिया तो आठ पंद्रह दिन का सुख बच्चा पैदा होगा तो दस बीस दिन का सुख जब तक कोई बीमार नहीं पड़ जाए खूब खुशी हुई लड़का हो गया लड़का हो गया लड़का हो गया बीमार होती वो दुख अने हर आदमी को सुख के लिए तो कारण चाहिए पैसा आ गया लड़का पैदा हो गया नया मकान बन गया ब्याह व शादी हो गई लड़की की नौकरी लग गई लेकिन ये दुख तु क्षण में समाप्त हो जाता पक्का समाप्त हो जाता आप कोई सिर्फ सुख को देख लो आप घर में कोई भी नई चीज लाओ अच्छी लगती है थोड़ी देर तक उसके बाद में वही दुख का कारण नया बिल्कुल टीवी लेके आए खूब खुश हो गया दूसरे दिन बिगड़ गया वो सिर्फ दुखने लग गया कि नए को क्या हो गया है ना वो लाटरी खुल गई आदमी को खूब खुश हो जाता वो मधुमक्खियों की तरह रिश्तेदार जाते हैं हमको दे दो उधार हमको जद उधार वो दुख में बदल गया जाएगा हर जगह आप देखो तो सुख तो बिना कारण के होता ही नहीं है सुख के लिए तो एक कारण होता है और वो कारण भी बड़ी आसानी से दूर चला चले लेकिन दुख बाईडिफल बाकी के समय दुखी बन जाए एक इतने बड़े चद्दर के ऊपर कुछ बूंदे ऐसी है जिनको हम सुखी बोल सकते हैं और बाकी पूरी चद्दर दुख तो ऐसे ही गुरु नानक बोलते थे कि नानक दुखी सब संसार सारा संसार बेसिकली दुखी फंडामेंटली दुखी है सुख के लिए कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिस चिंगारियों की तरह जो आदमी को लगता है कि हाँ हाँ मजा आ गया पर वो मजा कितनी देर रहता है जैसे चिंगारी जलती और बुझ जाती बस उतनी देर मजा आता है हर चीज में कहीं का भी मजा ले लो बस वो मजा एक क्षण में खत्म हो जाता है लेकिन दुख बाकी के समय बाय डिफाल्ट है तू उसके समय से ही नहीं उसमें सोचने की जरूरत नहीं अब उस दुख से दुखी एक शिष्य संसार के दुख से दुखी एक शिष्य गर्भाधिवास पूर्वक मरणांतक दुख चक्र विभ्रांत और इससे विभ्रांत विब्रा, हो गया मतलब परेशान हो गया कि जब से जन्मा हूं सिवाय दुख के मेरे जिंदगी में मैंने कुछ देखा ही नहीं और उससे बड़ा दुखी हो गया और जब उसको यह भी जानकारी मिली कि यार ये क्या दुख देखा अभी तो तेरे को चौरासी लाख योनियों में ये दुख देख हैं अभी जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा फिर आएगा तो उन्होंने एक बार में घबरा गया तो ये लाखों बार के दुख मेरे से कैसे सहन होंगे तो वो जाता है गुरुदेव के चरण में कि हे गुरुदेव तुमको साक्षात प्रणाम ये पैदा होने से मरने तक के दुख मेरे सहन शक्ति के बाहर मैं इससे विभ्रांत हो गया हूं मेरा दिमाग खराब हो गया ये दुखों मेरे से अब और नहीं देखे जाते तो मैं आपके शरण में बोलो और मुझे क्या करना चाहिए मेरे को अब यह दुख नहीं होना तब तो वो फिर बोलते हैं कि आधार भगवंतम ये आधार भगवान उनका ही नाम है जिन्होंने आधार आधारकारिका लिखी थी तो वो आधारम भगवंतम हैं, जिनका नाम शेष मुनि भी था इसे अभी अभी बात है तो शेष मुनि ने आधारम भगवंतम शिष्य पप्रक्ष परमार्थ ऐसा परमार्थ का प्रश्न आधार भगवान से शिष्य ने पूछा ऐसा परमार्थ परमार्थ का मतलब जैसे पिछले बार पता है परमार्थ अल्टीमेट प्रॉपर्टी ऐसी चीज जो मिलने के बाद हमको और कुछ नहीं चाहिए जैसे अभी अगर आपको सौ एकड़ जमीन मिल जाए तो उसको फिर हम डेढ़ सौ की करने की कोशिश करेंगे एक फैक्ट्री के मालिक बन जाए तो हम दूसरी खोलने की कोशिश करें अरे एक ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसको मिलने के बाद में हमारा अंतिम रूप से कल्याण हो जाए कि भैया ये तो बस हो गया अब कुछ नहीं और कभी कभी हम बोल भी देते हैं अरे बिल्कुल अपना सब काम हो गया लेकिन इससे बोलने की बात हो रही थी एक घंटे भर भी नहीं टिकती वो बात और फिर हम उसके बाद में फिर आगे बढ़ जाते हैं उस संसार के दौर में परिधि की तरफ भागने लग जाते हैं तो वो हम बोलते हैं कि बस बस बस अब मैं बहुत तप्त तो हूं संतुष्ट तो हूं कोई कुछ नहीं बस बस लेकिन वो बोलते हैं ऊपर से अंदर कुछ बात और रहती अंदर से नई प्लानिंग बनती रहती कि आप ऐसा कर लें वैसा कर ले नए नए कार्य आरंभ करता जाता आदमी तो वो परमार्थ तभी होगा जब वो उल्टी दिशा में परमार्थ का मतलब होता है कि जिस जगह से वापस और कहीं जाने की जगह नहीं है ना कहीं जरूरत है ना उससे बड़ी कोई धन है ही नहीं तो वो तो केंद्र में ही हो सकता है जहां पर कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक बन सकता है चेतन स्वरूप हो सकता है समस्त पाप पुण्यों की पोटली पीछे छोड़ सकता है कई जन्मों के पापों को धो सकता है वापस फिर से जन्म न लेने की गारंटी पा सकता है कहां पर उसी केंद्र में क्योंकि जैसे ही उसके तीनों मल खत्म हो जाएंगे तो पुनर्जन्म होगा कैसे भाई पुनर्जन्म होने के लिए आपके पास कुछ तो बैलेंस शीट होना चाहिए ना आपके पास एक भी रुपया नहीं है अपने हाथ से खड़ा कर दिया अब उसमें तुम इनकम टैक्स रिटर्न कहां का दोगे हेज नहीं कुछ तो कौन सा तुमने न लिया ना दिया तुम्हारे न बैंक में कुछ है ना जेब में कुछ तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न किस चीज का दोगे आप क्योंकि आपको बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड तभी होगी अगले फाइनेंशियल ईयर में जब कुछ पीछे से बचा के लाए होंगे भले घाटा लाए हों चाहे प्रॉफिट लेके आए हो घाटे की भी बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड होती है लेकिन आप जीरो बैलेंस से आकर आपका ना तो मेरे को किसी का लेना ना आप किसी को देना तो उस कंडीशन में के के वो बैलेंस शीट कैसी कैरी फॉरवर्ड करोगे और वही उसी का नाम है मुक्ति मोक्ष लिबरेशन सालवेशन तो हम उसके लिए प्रश्न पूछते परमार्थ परमार्थ का मतलब होता है कि जीरो डायमेंशन में आना मेरे को मेरी बैलेंस शीट जीरो करनी है खूब सारे पाप कर रहे हैं अब तक उसको जीरो करना है पुण्य भी करें हैं हमने भोगना वापस उसका फल भी नहीं भोगना क्योंकि उसमें फिर नए पाप करूंगा मैं फिर वही वही वही वही चलेगा वो जन्म से मरने तक के वो चद्दर के ऊपर दस पांच दाग के आप खूबसूरत लगा दोगे बाकी यहां से वहां तक दुख की दुख चद्दर रहेगी मेरी तो वो दुखी हो जाता है क्योंकि कुछ लोग हैं ना वो छोटे छोटे सुखों को लेकर बड़े सुखी रहते हैं और दुखों को जबरदस्ती भोगते रहते सुख की आकांक्षा में छोटे छोटे सुख की आकांक्षा में दुखों को भोगते रहते हैं लेकिन वो दुखी हो गया था भाई मेरे को आप नहीं चाहिए ऐसे दुख तो वो आधार भगवान से शिष्य प्रश्न पूछता है कि मुझे परमार्थ बता दो मेरे को अब ये जीवन मरण के चक्कर में मैं तो घबरा गया विभ्रांत हो गया मेरे तो दिमाग खराब हो गया अब मेरे को परमार्थ चाहिए अंतिम ज्ञान चाहिए तब आधार का का, आधार कारिका भी तम गुरु रविभाजते इसमें तत्सारम अब आधार कारिका के रूप में गुरु उस सार बात को शिष्य के सामने रखते सार बात का मतलब होता है जो सब चीज का निचोड़ है समस्त ज्ञान का निचोड़ है समस्त उसके जीवन भर का अनुभव का वो गुरु के समस्त जीवन का निचोड़ है कि वो उसको सामने रख देते तो देख भैया तेरे को अगर आप जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना है फिर से दुखी नहीं होना है लाखों जन्मों तक मां के पेट में नहीं आना है तो को अंतिम रूप से ये तय अगर तेने कर ही लिया है और तेरे को समझ में आ गया है तो ऐसे शिष्य के बारे में एक विवेक चूड़ामणी है ग्रंथ जो आचार्य शंकर ने लिखा वो एक बार जब एक शिष्य आके ऐसा ही प्रश्न पूछता है कि मैं इस संसार के दुखों से घबरा गया हूं मुझे आपकी शरण में हूं मैं अब इस जीवन मरण के चक्र में जाता और मुझे आप ज्ञान दो क्या होता तो वो तो क्या बात बोलते हैं गुरु बड़ी सुंदर बात बोलते हैं वो बात बोलते हैं कि तुम्हारे ये प्रश्न पूछने मात्र से तुमने अपने कुल को तार दिया सिर्फ इस प्रश्न को पूछने मात्र से तुमने अपने कुल को तार दिया तुम कुल के गौरव हो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ उसको ज्ञान भी नहीं मिला उसको कोई उसने कोई पुरुषार्थ भी नहीं करा उसको अभी तक गुरु ने कोई उपदेश भी नहीं दिया लेकिन वो क्या बोल रहे हैं तुम्हारे इस पूरे प्रश्न पूछने मात्र से तुम कुल के गौरव हो गए तुमने अपने कुल को तार दिया कितनी बढ़िया बात है अरे तुम्हारे हृदय में इस संसार के प्रति विरक्ति पैदा हुई क्षण भर के लिए भी और तुम मेरे पास आ गए यही सबसे बड़ा तुम्हारा पुरुषार्थ है क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई तो यहीं पर है कि हमारे हृदय में इच्छा ही नहीं होती है कि इस कीचड़ से बाहर आए उस कीचड़ में रमे रहते हैं कीचड़ से बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती अरे तुम्हारे हृदय में इच्छा ही जागे ना बाहर तो ठीक तुम आओगे जब आओगे लेकिन तुमने आने के पहले तुम्हारे कुल को तार दिया आचार्य शंकर ने कितनी बड़ी बात की एक प्रश्न पूछते ही बोलते कि तुमने अपने कुल को उतार दिया तुमने कुल गौरव बन गए तुम तो क्योंकि तुमने तुम्हारे हृदय में ही प्रश्न आया क्योंकि हृदय में प्रश्न आते थे तो तुम रास्ता खोजे लोगे तुमको मिल जाएगा गुरु भी मिल जाएगा ज्ञान में मिल जाएगा प्रकाश में मिल जाएगा और तुम चले जाओगे लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रश्न पैदा हुआ यही बड़ी बात है क्योंकि सामान्यतः संसार में सब बेहोशी में जीते हैं इस संसार में उन दुखों को झोंकते रहते हैं और वो बारीक बारीक बारीक बारीक जो सुख की चिंगारियां दिखाई देती उन्हीं चिंगारियों में खुश रहता है और वो कभी हृदय में इच्छा ही पैदा नहीं होती कि मैं कभी परम सुख की बात करूं परमार्थ की बात करूं इस झंझट से मिटने की ऊपर उठ, उठ, उठने की बात सोचू लेकिन किसी के हृदय में पैदा हो गई यह बात तो वह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है जैसे आप यहां आ गए आप आपके हृदय में हुआ कि कुछ है सुनेंगे ज्ञान की बात ज्ञान मार्ग की बात तो ये सबसे बड़ी घटना है उसके बाद जो आगे की घटनाएं है ना वो अपने आप हो जाएंगी क्योंकि केंद्र यह है परिधि यह है आपने अगर डायरेक्शन वापस केंद्र की तरफ कर लिया यह सबसे बड़ी बात है आप तुम यात्रा किसी भी करो धीरे करो चूहे की गति से करो छछुंदर की गति से करो खरगोश की गति से करो चाहे कछुए की गति से करो डायरेक्शन सही है ना आपका तो आपको केंद्र मिलना तय है महत्व तो इस बात का नहीं है कि गति क्या है महत्व तो इस बात क्या है कि आपकी दिशा क्या है आपकी दिशा परिधि की है तो गति कैसी भी रहे आपको संसार ही संसार मिलेगा अगर आपकी गति केंद्र की तरफ है तो गति कितनी भी हो आपको आध्यात्मिक आध्यात्म मिलेगा इसलिए उसने इसी प्रश्न को पूछते से उसकी तारीफ कर दी उन्होंने कि तुम्हारे मन में ये प्रश्न ही आया ना कि मैं दुखी हूं और कैसे मैं इससे बाहर आऊं बस इस प्रश्न ने तुम्हारी जिंदगी तार दी उसके बाद वह आधार भगवान उस शिष्य को आधारकारिका का ज्ञान देते हैं अपना सार ज्ञान दे देते हैं और अब इस ज्ञान को कथित है अभिनव गुप्त शिवशासन दृष्टि योग्य अब इसी ज्ञान को आपको अभिनव गुप्त महाराज शिवशासन की दृष्टि से जिसे हम अभी शिवशास्त्र पढ़ते हैं तो सुवशासन के दृष्टि से आप सबको देने के लिए उठे अब ये यहां पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया साधन चतुष्टि कि कौन लोग इसके अधिकारी हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस आधार कारिका का, का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन है पहले तो आपके हृदय में ये प्रश्न उठ जाए कि परमार्थ क्या है अंतिम धन क्या है उस केंद्र के धन को पालू तो मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हो जाता हूं फिर 10-20 एकड़ जमीन की क्या बात है इस शरीर की क्या बात है किसी एक स्त्री की क्या बात है किसी डिग्री की क्या बात है अरे मेरे पास जो गौरव है वो पूरे ब्रह्मांड का गौरव मिल सकता है जब मैं चेतना स्वरूप होता हूं अपने आप केंद्र स्वरूप तो वो तो परम है परम है तो उस परम को प्राप्त करने की दिशा में अगर मैं हूं तो फिर उस परम के बाद इन सब चीज का कोई महत्व नहीं ये हृदय में पैदा होगी अगर भावना तो वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ दिशा बदलना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है तो यहां पर कथित अभिनव शिव शासन दृष्टि हो गया ना अब अभिनव गुप्त इसको शास्त्र की दृष्टि से आपके सामने वही बात रखेंगे तो सबसे पहला अधिकारी वो है जिसके हृदय में यह प्रश्न उठा है इसका संबंध परमार्थ से इसका विषय मोक्षस इसका विषय क्या है मुक्ति और इसका कारण लिखने का क्यों लिखी गई है ताकि अभिनव गुप्ता ने बोला कि भाई पहले से आधार कार्य का उपलब्ध तो मैं क्यों लिख रहा हूं शासन दृष्टि वगैरह कि इसको शिव दृष्टि से इसकी व्याख्या करना ये मेरा उद्देश्य तो शिव दृष्टि से इसकी व्याख्या करने के लिए यह आधार कार्य का लिखी गई इन्होंने बात इसको बोलते प्रबंध चतुष्ट बोलते हैं कि पुराने समय में जब कोई ग्रंथ लिखा जाता था आज क्या होता है फोरवर्ड लिखते हैं प्राकथन लिखते हैं दो शब्द लिखते हैं प्रिफेस लिखते हैं जिसके द्वारा उस ग्रंथ के बारे में लिखते हैं पुराने जमाने में परंपरा थी साधन चतुष्ट लिखने की साधन चतुष्ट में लिखते थे अधिकारी को न पढ़ने का इसका विषय क्या है इसका संबंध किस चीज से है और यह क्यों लिखी गई अगर उस संबंध में उस विषय पर और उन अधिकारियों के लिए पहले से ग्रंथ उपलब्ध हैं तो तुमको नया ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत पड़ गई तो चारों बातें लेखक को स्पष्ट करना होती थी कि यह ग्रंथ का पढ़ने का अधिकार किसको है इस ग्रंथ का विषय क्या है इसका संबंध किस चीज से है और यह लिखने का मेरे को क्या मेरे को क्यों जरूरत पड़ गई इस ग्रंथ को लिखने की या मैं इस ग्रंथ को क्यों लिख रहा हूं वो तो चार बातें हैं इन चारों बातों को लिखते हैं साधन चतुष्टी है ना या प्रबंध तो चतुष्ट तो प्रबंध चतुष्ट बोलते हैं साधन प्रबंध चतुष्ट तो प्रबंध चतुष्ट में ये बताते हैं कि ये ग्रंथ अधिकारी वो है जिसके हृदय में ये इच्छा जागृत होगी जो पलट चुका है जो केंद्र की ओर अपनी दिशा कर चुका है जिसके दरज में पैदा हो गई भावना की गर्भावास से लेकर मरने तक के दुख चक्र से मेरे को विभ्रांत हो और मेरे को इससे मुक्ति चाहिए और मेरे को परमार्थ चाहिए आप अंतिम धन चाहिए है ना उस धन से मेरा संतोष नहीं होगा जो बार बार बदलता रहता है कभी आता है कभी खो जाता है वैसा धन नहीं मेरे को परम धन चाहिए अंतिम धन चाहिए और उसके बाद वो गुरु के शिष्य शरण में जाता है तो वो व्यक्ति इसका अधिकारी है पढ़ने तो मेरे ख्याल में ये बात अभी पूरे तीनों को अपने फिर से एक बार पढ़ लिया हालांकि इन तीनों को एक बार बेहतर भी पड़ा था लेकिन अपन जितनी बार अपन पढ़ते हैं कुछ ना कुछ उसका नया अर्थ समझ में आता है इसलिए इन तीनों अर्थों के साथ अपना आज का समय भी पूरा हो गया